श्री संहिता विश्वजीत खंड चौवालीसवां अध्याय रागनियों तथा तो राजपुत्रों के नाम और वेद आदि के द्वारा भगवान का स्तवन बहुलास ने पूछा देवर से राग्णियों और रागपुत्रों के नाम मुझे बताइए क्योंकि परावर वेदता विद्वानों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं नारद जी ने कहा राजन कालभेद देशभेद और स्वर मिश्रित क्रिया के भेद थे विद्वानों ने गीत के छप्पन करोड़ भेद बताए हैं दीपेश्वर इन सब के अंतर भेद तो अनंत है आनंद स्वरूप जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म मय हरि है इन्हीं को तुम राग समझो इसलिए भूतल पर इन सब के जो मुख्य मुख्य भेद हैं उन्हीं का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा भैरवी पिंगला शंकी लीलावती और आगरी ये भैरव राग की पाँच रागिनियाँ बतलाई गई हैं मर्सी समृद्ध पिंगल मागध बिलावल वैशाख ललित और पंचम ये भैरव राग के भिन्न भिन्न आठ पुत्र बतलाए गए हैं मिथिलेश्वर चित्रा जय जै, जयवंती विचित्रा व्रज मल्लारी अंधकारि ये मेघमल्लार राग की पांच मनोहारिणी रागनिया कही गई हैं श्याम सोरठ नट उड्डायन केदार ब्रजरहस्य जलधार और विहाग ये मल्लार राग के आठ पुत्र प्राचीन विद्वानों ने बताए हैं कंचुकी मंजुरी टोडी गुर्जरी और साबरी ये दीपक राग की पांच रागिणियाँ विख्यात है विदेहराज कल्याण शुभकाम गौड़ कल्याण कामरूप कान्हारा राम राजी संजीवन सुखनामा और मंदहास ये विद्वानों द्वारा दीपक राग के आठ पुत्र कहे गए हैं मिथिलेश्वर गांधारी वेद गांधारी धनाश्री स्वरमणि तथा गुणागरी ये पांच राग मंडल में मालकोश राग की रागिनियां कही गई हैं मेघ मचल मारुमाचार कौशिक चंद्रहार घूट विहार तथा नंद ये मालकोष राग के आठ पुत्र बतलाए गए हैं राजेंद्र वैराटी कर्नाटी गौरी गौरावटी तथा चतुष्चंद्रकला ये पुरातन पंडितों द्वारा कही गई श्रीराग की विख्यात पांच रागिणियाँ हैं महाराज सारंग सागर गौर मरुत पंचसर गोविंद हमीर तथा गिरभीर ये श्रीराग के आठ मनोहर पुत्र हैं बसंती परजा हेरी तैलंगी और सुंदरी ये हिंदोल राग की पांच रागिणियाँ प्रसिद्ध हैं मैथिलेंद्र मंगल वसंत विनोद कुमुद विहित विभास स्वर तथा मंडल विद्वानों द्वारा ये आठ हिंदोल राग के पुत्र कहे गए हैं बहुलास् ने पूछा शब्द ब्रह्मरूप हरि के साक्षात स्वरूप महात्मा निगम वेद के जो राग मंडल में हिंदोल के नाम से विख्यात है पृथक पृथक अंग इस भूतल पर कौन कौन से हैं यह मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन वेद स्वरूप श्रीहरि का मुख व्याकरण कहा गया है पिंगल कथित छंद शास्त्र उनका पैर बताया जाता है मीमांसा शास्त्र कर्मकांड हाथ है ज्योतिष शास्त्र को नेत्र बताया गया है आयुर्वेद पृष्ठदेश धनुर्वेद वक्षस्थल गांधर्वेद रसना और वैशेषिक शास्त्र मन है सांख्य बुद्धि न्यायवाद अहंकार और वेदांत महात्मा वेद का चित्त है मिथिलेश्वर रागरूप जो शास्त्र है उसे वेदराज का विहार स्थल समझो राजन ये सब बातें तुम्हें बताई अब और क्या सुनना चाहते हो बहुलास ने पूछा देवर से उस वेद पुरुष में जाकर साक्षात भगवान श्री हरि ने क्या किया यह मुझे बताइए क्योंकि आप साक्षात दिव्यदर्शी हैं श्री नारद जी ने कहा राजन यादवेश्वर श्री कृष्ण जब वेदपुर में आए तब निगम वेद भी सरस्वती के साथ भेंट लेकर आए गंधर्व अप्सरा ग्राम ताल स्वर तथा भेदों सहित राग भी उनके साथ थे उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया देवताओं की भी देवता साक्षात भगवान जनार्दन वेद पर प्रसन्न हो समस्त यादवों के समक्ष उनसे बोले श्री कृष्ण ने कहा निगम तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोगों में भक्तों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है वेद बोले देव परमेश्वर यदि आप प्रसन्न है तो यहाँ मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं उन सब को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए अत्यंत उद्दीप्त तेज वाले अपने निज धाम गोलोक में आपका जो स्वरूप है तथा वृंदावन में आप और वहाँ के रासमंडल में आपका जो रूप प्रकट होता है उसी का ये सब लोग दर्शन करना चाहते हैं श्री नारद जी कहते हैं मैथिलेश्वर वेद का कथन सुनकर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ अपने परम दिव्य रूप का उन्हें दर्शन कराया उस अनुपम सुंदर रूप को देखकर सब लोग मूर्छित हो गए अपना शरीर तथा सुख भुलाकर वे सभी सात्विक भावों से पूरित हो गए राजन उस समय अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वे के मधुर शब्दों के साथ सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान के समक्ष नाचने और गान करने लगे मैचलेवर भगवान का माधुर्य में अद्भुत रूप जैसा सुना गया था वैसा ही देखा गया और उसी प्रकार वेद आदि ने उसका नीचे दिए शब्दों में वर्णन किया वेद ने कहा देव आप सतस्वरूप ज्ञान मात्र सत सत्य सत्य से परे व्यापक सनातन प्रशांत रूप विभवात्मक सम महत प्रकाश रूप परम दुर्गम परात्पर तथा अपने धाम चिन्मय प्रकाश द्वारा ब्रह्म एवं अज्ञान के अंधकार को निरस्त करने वाले ब्रह्म हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ सद्जाना सद सत्परम बृहन सत्वं प्रशांत विभवम समम महत ताम ब्रह्म वंदे वस दुर्गम परम सदा परिभूत कैत सरस्वती बोली भगवान योगी लोग आपको परम ज्योति स्वरूप जानते हैं वही भक्तजन आपको चिन्मय विग्रह से युक्त बताते हैं इस समय जो आपके श्री चरणार युगल देखे गए हैं वे समस्त ज्योतियों के अधीश्वर हैं वे सदा मेरे लिए कल्याणकारी हो महापरम तां किल योगिनो विदु सविग्रह त्र वदे सा दृष्टम तुय पदियों में क्षेमा भूयान् महसाम गंधर्वोले प्रभो श्याम और गौरम तेज के रूप में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित जो आपका तेजोमय स्वरूप है वह आपने अपनी इच्छा से प्रकट किया है उन्हें युगल धामों स्वरूपों से आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतया विराजित रहते हैं जैसे मेघ श्याम वर्ण तथा बिजली से शोभा पाता है श्याम च गौरव विदितम स धाम नाम कृतम तया धाम निजे क्षया विराज से नित्य मलम चाभ्याम घनो यथाचक अप्सराओं ने कहा जैसे तमाल सुवर्णमयी लता से मेघ माला से तथा जैसे नील गिरराज सोने की खान से सुशोभित होता है उसी प्रकार आप आदिपुर श्याम सुंदर अपनी प्रेसरी सी राधा रानी के नित्य साह से शोभा हैं यथा यथातम घनो यथा चंचल या चका नीलो त्रिराजो निकपास खनया श्री राधे याद तथा रमण्या तीनों ग्राम बोले जिनके चरणार विन्दों के पावन पराग को शिव रमा अर्थात लक्ष्मी ज्ञानी पुरुष तथा देवताओं से श्री राधा अपने चित्त में धारण करना चाहती है माधव के उन चरण कमलों का सदन सदा भजन करो यद्य परागम शभुर देव एक क्षति चेत थी राधा तम भज माधव पाद तालो ने कहा जिनके कारण राजा बलि बड़ी सस्वरूप होकर प्रतिष्ठित हुए उन्हीं भगवान को बलि अर्पित करनी चाहिए अपने संतप्त चित्र रूपी गुफा में श्री हरि के उस चरण को ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेवा करें ये ना बलि तदब बलि व हरे तम भज पादम तू हरे चेत सिप्ते कुहरे गान लय बोले संत जन जिनकी शरण लेकर दुख शोक को निकाल फेंकते हैं श्री राधा माधव के उन दिव्य चरण कमलों को हम सदा हृदय में धारण करें उपनतेरण गाधा माधव योर दिव्यम दधाना पद पंकज स्वर बोले जो शरद ऋतु के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को अत्यंत तिरस्कृत कर देते हैं रूपी भ्रमर जिनका आस्वादन करते हैं जो बज्र कमल और शंख आदि के चिन्हों से शोभित हैं जिन पर सोने के नुपुर चमक रहे हैं तथा जिन्होंने भक्तों के त्रिविध तापों का उन्मूलन कर दिया है श्री राधा वल्लभ के उन चंचल द्वितशाली युगल चरणार विंदों को मैं हृदय में धारण करता हूँ शरद्विक पंकज श्रीय अतीव विद्वेश सकंज फुरत दलित मिराधा पते। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में वेदादि के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन नामक चौवालीसवाँ तो अध्याय पूरा हुआ